सांकर कठोपनिषदाकरष्य अये एक तृतीयावली प्राप्ता और प्राप्त भेद से दो आत्मा ऋतु पिबंतावित वल्या संबंध संबंधः इस ऋतु पिबंतो इत्यादि तृतीय तृतीयावलि का संबंध इस प्रकार है विद्या अवद्ये नावे फले न नतु सफले ते यथा ये तनिर्णया था कल्पना तथा प्रतिपत्ति च प्राप्ति प्राप्य चतिपत्ति सौक्य घत्री गवेका दवात्मानौपन अपर विद्या और अविद्या नाना प्रकार के विरुद्ध धर्मों वाली बतलाई गई है किंतु उनका फल सहित यथावत निर्णय नहीं किया गया उनका निर्णय करने के लिए ही इस वल्ली में रथ के रूपक की कल्पना की गई है ऐसा करने से उन्हें अर्थात विद्या अविद्या को समझने में सुगमता हो जाती है इसी प्रकार प्राप्त होने वाले और प्राप्तव्य स्थान तथा गमन करने वाले और गंतव्य लक्ष्य का विवेक करने के लिए दो आत्माओं का उपन्यास करते हैं ऋतम पिबंत सुकदस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परारधे छाया तपो ब्रह्म वदन्ति वदंती पंचाग्न ये चिणाचिकेता लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर प्रविष्ट ब्रह्मस्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्मफल को भोगने वाले छाया और घास के समान परस्पर विलक्षण दो तत्व है यही बात जिन्होंने तीन बार नचकेताग्नि का चयन किया है वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी कहते हैं रितम सत्यम अवश्यम भावित्वात कर्मफलम पिबंत एकस्तत्र कर्मफल पिबती भुंक् नेतरह तथापि पात्री संबंधा पिबंत क्षत्रिन्यायन सुकत स्वयं कर्मणत पूर्वेण संबद्ध लोके शरीर गुहाँ गुहायां परमे बाह्य पुरुषाकाश संस्थानापेक्षया परम पर ब्रह्मणोर्धन परार्धपलभ्यते अत परमें परार्धे हद्दाकाशे प्रविष्टाथद अर्थात अवश्यम्भावी होने के कारण सत्य सत्यकर्मफल का पान करने वाले दो आत्मा जिनमें से केवल एक कर्मफल का पान भोग करता है दूसरा नहीं तो भी पान करने वाले से संबद्ध होने के कारण यहाँ क्षत्रिय न्याय से अर्थात जहाँ बहुत से आदमी जा रहे हों और उनमें से किया किसी एक के पास छाता हो तो दूर से देखने वाला पुरुष उन्हें बतलाने के लिए देखो ये छाते वाले लोग जा रहे हैं ऐसे वाक्य का प्रयोग करता है इस प्रकार एक छाते वाले से संबंधित होने के कारण वह सारा समूह ही छाते वाला कहा जाता है इसे छत्रिन्याय कहते हैं इसी प्रकार यहां भोक्ता जीव के संबंध से ईश्वर को भी भोक्ता कहा गया है यहां छत्रिन्याय से दोनों ही के लिए पिबंत इस द्विवचन का प्रयोग किया है सुकृत अर्थात अपने किए हुए कर्म के फल को भोगते हुए यहां सुकृत शब्द का पूर्ववर्ती रितम शब्द के साथ संबंध हैं लोग, अर्थात इस शरीर में गुहा बुद्धि के भीतर परम बाह्य देहाश्रित आकाश स्थान की अपेक्षा उत्कृष्ट परब्रह्म के अर्थ यानी स्थान में प्रवेश किए हुए हैं क्योंकि उसी में परब्रह्म की उपलब्धि होती है अतः तात्पर्य यह कि उस परम परार्थ यानी हृदयाकाश में प्रवेश किए हुए हैं तवच तो छाया तपा विलक्षण संसारिवासारिविद वदंती कथयन्ति न कव अकर्मेण एवं वदी पंचाग्नो गृहस्था ये चृनाचिकेताचिकेत तो येस्ते ये, ये दोनों संसारी और असंसारी होने के कारण छाया और धूप के समान परस्पर विलक्षण है ऐसा ब्रह्मवेदता लोग वर्णन करते कहते हैं इस प्रकार केवल अकर्मी ही ऐसा नहीं कहते बल्कि दो त्रिनाचिकेत हैं जिन्होंने तीन बार नाचिकेत अग्नि का चयन किया है वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ भी ऐसा ही कहते ऐसा ही कहते हैं यह सेतुरी जाना अक्षरम ब्रह्म यम अभियं तिथि सताम नाचकेतम सकेमहि जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है उस नाचकेत अग्नि को तथा जो भय शून्य है और संसार को पार करने की इच्छा वालों का परम आश्रय है उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों वयम् यहारवेजा यजमान कर्मी दुखसतरनाथवादकेत तो व्या चेत चकेमें शक्वंत किंचाभून्य संसारपारम तिर्षता तर्मीक्षताम ब्रह्मश्रयम्क्षरम ब्रह्म तच्चा श केमहि शक्व परापरे ब्रह्मणी कर्म ब्रह्म विधाश्रिए वेदिते वाक्यात हूपन्यास ऋतम पिबंतावि दुख को पार करने का साधन होने से जो नचकेत अग्नि यजमान अर्थात कर्मियों के लिए सेतु के समान होने के कारण सेतु है उसे हम जानने और चयन करने में समर्थ हों तथा जो भय रहित है और संसार के पार जाने की इच्छा वाले ब्रह्मवेत्ताओं का परम आश्रय अविनाशी आत्मा नामक ब्रह्म है उसे भी हम जानने में समर्थ हो सकें अर्थात कर्मवेत्ता का आश्रय अपरब्रह्म और ब्रह्मवेत्ता का आश्रय परब्रह्म ये दोनों ही ज्ञातव्य हैं यह इस प्रकार का अर्थ है ऋतम पिबंतों इत्यादि मंत्र से इन्हीं दोनों ब्रह्मों का उल्लेख किया गया है त उपाधि कृत संसारी विद्या अविद्योरधी मोक्ष गमनाया संसार गनाय संसारगमनाय चाह तदुभयमने साधनो रथ कल्य उनमें जो उपाधि परिच्छिन्न संसारी तथा मोक्ष एवं संसार के प्रति गमन करने के लिए विद्या और अविद्या का अधिकारी है उसके लिए उन दोनों के प्रति जाने के साधन स्वरूप रथ की कल्पना की जाती है शरीरादि से संबंधित रथादिरूपक आत्मान विधि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम सुसारतिम विधि मन प्रग्रहचन तू आत्मा को रथि जान शरीर को रथ समझ बुद्ध को बुद्धिको जान और मन को लगाम लगा समतृप संसारी रथिम रथस्वामु विधि जानी शरीर रथमेव तो रथब्धयस्थनीय इंद्रिय आकष्यमा शरीर से बुद्धि तो अद्यवसा लक्षणाम् सारथि विद्धि। सारथी नेत्री प्रधान शरीर से सारथिनेत्री प्रधान इव रथ देहगगत कार्यम बुद्धिकर्तव्यमें प्राए मन सकल विकक्षण प्रगृह रसना मनसा ही प्रगृहता श्रोत्रदीन प्रवर्तन्ते रसने व्वाह उनमें उस आत्मा को कर्मफल भोगने वाले संसारी को रथी रथ का स्वामी जान और शरीर को तो रथ ही समझ क्योंकि शरीर रथ में बंधे हुए अश्वरूप इंद्रिय गण से खींचा जाता है तथा निश्चय करना ही जिसका लक्षण है उस बुद्धि को सारथी जान क्योंकि सारथी रूप नेता ही जिसमें प्रधान है उस रथ के समान शरीर बुद्ध रूप नेता की प्रधानता वाला है क्योंकि देह के सभी कार्य प्रायः बुद्धि के ही कर्तव्य हैं और संकल्प विकल्पाधि रूप मन को प्रग्रह लगाम समझ क्योंकि जिस प्रकार घोड़े लगाम से नियंत्रित होकर चलते हैं उसी प्रकार सोत्रादि इंद्रिया मन से नियंत्रित होकर ही अपने विषयों में प्रवृत्त होती है इंद्रियाणी है ना विषयांते सुगोह चरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्ते मनषण विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं तथा उनके घोड़े रूप से कल्पना किए जाने पर विषयों को उनके मार्ग बतलाते हैं और शरीर इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं इंद्रियाणी चक्षुरादिनी हयान आहु रथ कल्पना शरीर रथकनाकुशला शरीररथाकर्षण साम तेष्वइ्रिय हय् परक गोचरान मार्गान रूपादि मगादी विद्धि आत्म आत्ंद्रिय मनोयुक्त शरीय मनोभ संयुक्त सहिक्त, संयुक्त आत्मा भोक्ते संसारित त्याह बलीष्णों विवेकना रथ की कल्पना करने में कुशल पुरुषों ने चक्षु आदि इंद्रियों को घोड़े बतलाया है क्योंकि इंद्रिय और घोड़ों की क्रमशः शरीर और रथ को खींचने में समानता है इस प्रकार उन इंद्रियों को घोड़े रूप से परकल्पित किए जाने पर रूपादि विषयों को उनके मार्ग जानों तथा शरीर इंद्रिय और मन के सहित अर्थात उनके युक्त आत्मा को मनीषी विवेकी पुरुष या भोक्ता संसारी है ऐसा बतलाते हैं नहीं भोक्तित्वम अस्ति भोक्तृत्व अस्त बुद्ध्याद्युपाधिमे तरह भोक्तित्वम तथा च चुत्यंतर केवल कवल सोक्तृत्व दर्शयति ध्यातीव लेलायतीव इत्यादि एवं च सति वक्षमा रथकल्पनिया वैष्णवश पदस्यात्मतया प्रतिपत्तिरूप पद्य नान्य था नति क्रमात् केवल शुद्ध आत्मा तो भोक्ता है नहीं उसका भोक्तृत्व तो, तो बुद्धि आदि उपाधि के कारण ही है इसी प्रकार ध्यान करता हुआ था चेष्टा करता हुआ था इत्यादि एक दूसरी श्रुति भी केवल आत्मा का अभोक्तृत्व ही दिखलाती है ऐसा होने पर ही रथ कल्पना से उस वैष्णव पद की आगे कही जाने वाली आत्मभाव से प्रतिपत्ति प्राप्ति बन सकती है और किसी प्रकार नहीं क्योंकि स्वभाव कभी नहीं बदल सकता अविवेकी की व्यवस्था यस्तो अभिज्ञानवान भवती न मनसा सदा तेन्द्रिया अवश्या दुष्टास्वायु सारथे किंतु जो बुद्धिूप सारथी सर्वदा अभिवेकी एवं असयचित से युक्त होता है उसके अधीन इंद्रियाँ इसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े सती यस्तु बुद्ध्याख्य सारथी सारथी अविज्ञानवान सारथि अभीुण अविवेक प्रवृत्त चवृत्ति यथेतरो अयुक्न अप्रगृहतेन आसमान मनसा न सदा युक्तो प्रग्रहस्थनीय सदाुक्त कुशल बुद्धिसारथे इंद्रिया अस्वस्थनी यवसना अशक्य निवारणानी, दुष्टास्वा अदानता इवेतर सारथे भवंति किंतु ऐसा होने पर भी जो सारथी, अविज्ञानवान अकुशल अर्थात रथ संचालन में अकुशल अन्य सारथी के समान अर्थात इंद्रर रूप घोड़ों की प्रवृत्ति निवृत्ति के विवेक से रहित है जो सर्वदा प्रग्रह लगाम स्थानी, अयुक्त अनुग्रहित अर्थात विक्षिप्त चित्त से युक्त है उस अनिपुण बुद्ध रूप सारथी के इंद्रिय रूप घोड़े रथाधि हांकने वाले अन्य सारथी के दुष्ट अर्थात बेकाबू घोड़ों के समान अवश्य यानी जिनका निवारण नहीं किया जा सकता ऐसे हो जाते हैं विवेकी की स्वाधीनता यस्तुवान्वती युक्न मनसा सदा तस्ंद्रिया वश्या सद स्वायु सारथे परन्तु जो बुद्धरूप सारथी कुशल और सर्वदा समाहित चित्त रहता है उसके अधीन इंद्रियाँ इस प्रकार रहती हैं जैसे सारथि के अधीन अच्छे घोड़े यस्तु पुनः पूर्वोक्त विपरीतः विपरीत भवति विज्ञानवान विज्ञानवान्खीत प्रगृहीतमनाचित्ता सदा तस्थानीयान इंद्रिया प्रवर्त निवर्त वा शक्या वशा दाता सदस्वा इवेतरसारथे किन्तु जो बुद्धिरूपारथी पूर्वोकसारथी से विपरीत विज्ञानवान कुशल मन को नियंत्रित रखने वाला अर्थात संयचि होता है उसकी अश्वस्थानी इंद्रियां प्रवृत्त और निवृत्त किए जाने में इस प्रकार समर्थ होती हैं जैसे सारथी के लिए अच्छे घोड़े तस्य पूर्वोक्त्या विज्ञानवतो बुद्धि सारथे रिदम फलम इस पूर्वोक्त अविज्ञानवान बुद्ध रूप सारथी वाले रथी के लिए श्रुति यह फल बतलाती है अभिवेकी की संसार प्राप्ति यस्तु भवति अमनस्क सदा शुचि न स तत्पदमाती संसारम चाधिगछति किंतु जो अभिज्ञानवान अनेगृहित चित्त और सदा अपवित्र रहने वाला होता है वह उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता प्रत्युत संसार को ही प्राप्त होता है यस्तु विज्ञानवान भवति अमनस्को प्रगृहत तत अनस्क सतएवा हि सदैव न सत्वक्त अक्षर यु पद प्राप्न तेनाली न कवल कवल्यमोति संसारम चन्मरण अतिगछति किन्तु जो अविज्ञानवा अमनस्क असयचित और इसीलिए सदा अपवित्र रहने वाला होता है उस सारथी के द्वारा वह जीवरूपरथी उस पूर्वोक्त अक्षर परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता वह कैवल्य को प्राप्त नहीं होता केवल इतना ही नहीं बल्कि जन्म मरण रूप संसार को भी प्राप्त होता है